उपनिषद की बत्तीसवी कक्षा उपनिषद के चतुर्थ अध्याय का चौथा ब्राह्मण चल रहा था। राजा जनक को महर्षि याज्ञ के आत्मा का परमात्मा का मुक्ति का उपदेश दे रहे थे और जहां तक हमने पीछे देखा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 हम तेईसवी कण्डिका देख रहे हैं आगे बृहदारण्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय का चौथा ब्राह्मण और उसकी तेईसवी कंडिका तदैत ऋचा अभ्युक्तम और यही बात ऋचा के द्वारा कही गई है ऋचा मतलब यहाँ पर छंदोबद्ध रचना है श्लोक के रूप में रचित है वो एक शुरू का एक श्लोक है ऐश नित्यो महिमा ब्राह्मण न वर्धते कर्मणा नो कनियान तो ये ब्राह्मण की महिमा है नित्य ब्राह्मण की महिमा है ये ब्राह्मण शब्द परमात्मा परक भी लिया जा सकता है और आत्मा परक भी लिया जा सकता है न वर्धते कर्मणा नो कनियान वो कर्म से न तो बढ़ता है न छोटा होता है तो यथावती रहता है <coughs> तस्व पदवित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 सहन करने वाला होता है कष्टों को जो भी विपरीत स्थिति आती है उसको सहन करने वाला हो जाता है समाहितो भूतवा और समाहित होके समाधिस्थ होके एकाग्र होकर के निश्चयपूर्व वाला होकर के आत्मनि एव आत्मान पश्यति, उस आत्मा में ही अपने आप को देखता है आत्मनि मतलब यहाँ पर, पर आत्मनि एव आत्मान पश्यती आत्मनि यानी अपने में जीवात्मा में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 और सत्यात प्रकाश के नवे समोल्लास में मुक्ति प्राप्ति के जो उपाय बताए गए उसमें एक उपाय संपत्ति भी है उसमें भी यही शब्द आते हैं शम दम उपरति तितिक्षा एक श्रद्धा और है वहाँ पर और समाधान ये समाहित हुआ समाधान का अर्थ महसी ने यही किया है एकाग्र होना वहाँ पर सब विषयों से मन को हटा करके एक तरफ एक जगह टिक जाना ये मुक्ति के उपाय है वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है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 पाप उसके ऊपर आ नहीं जाता है पाप उसको डुबो नहीं देता है पाप पाप नहीं न पापमा तरती सर्वम पापमानम तरति, बल्कि वो सब पापों से तर जाता है सब पापों से ऊपर उठ जाता है पाप जब उस पर तैर जाएगा इसका मतलब है उसके ऊपर आ गया उसने लिप्त कर लिया पापों ने उसको अपने में डुबो लिया है तो पाप उसको अपने में डूबो नहीं पाते और वो इनमें डूबता नहीं वो इनसे ऊपर तैरता हुआ चला जाता है सर्वम पापमानम तरती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 याज्जल के जनक से कहते हैं कि वहां पर तेरे को मैंने पहुंचा दिया है यानी तेरे को वो चीजें मैंने बता दी हैं ये सारी चीजें जो बतानी थी वो बता दी या जनक फिर यज्ञवल को कहते हैं सोम भगवते विदेहान ददा माम चापी सह दास्यागवान तो वो मैं आपको अपने को और इस पूरे विधेय राज को आपके लिए अर्पित करता हूं एक एक हजार पीछे देते रहे देते रहे बहुत कुछ अपने को भी अर्पित किया यहाँ भी इस अंतिम स्थिति में अपने को और अपने पूरे विधेय को राज्य को आपको देता हूं इस पूरे विधेय को देता हूं और मैं अपने आप को भी आपको देता हूँ किसके लिए दास्याय आपकी सेवा के लिए आपके सेवा कर्म के लिए आपके हित के लिए मैं इस सबको देता हूँ ये सब आपके हित में आपकी सेवा में लगेंगे आपके आदेशानुसार चलेंगे सेवा केवल वैसे ही नहीं होती है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 वह है आत्मा ये परमात्मा के लिए कहा जा रहा है सब महान बहुत बड़ा है सबसे बड़ा है अजा जो उत्पन्न नहीं होता है ऐसा ये आत्मा है और का एक अर्थ तो होता है अन्न को खाने वाला अन्नमत्ति वो उस अर्थ में भी है लेकिन यहाँ दूसरे ढंग से अर्थ किया है कि अन्नम समंता ददाती अन्नाद अन्न आद अन्न को चारों ओर से पूरी तरह से जो देता है ऐसा वो है और वसुदान और ऐश्वर्य को देने वाला है हमारे लिए आवश्यक समस्त ऐश्वर्यों को वो देने वाला है ऐसा जो समझ लेता है विन्दते वसु वसूया एवं वेद जिस प्रकार जान लेता है वो ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है जिस ऐश्वर्य को परमात्मा प्राप्त कराना चाहता है उस ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है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 पीछे याज्ञ बल्के का मैत्री के साथ संवाद था दो पत्नियाँ कात्यायनी और मैत्री उनके साथ वो विस्तार से हमने पीछे देखा था वो ही चीज है लगभग वही है थोड़ा सा अंतर है और बाकी सारी कथा वही है इसमें प्रारंभ में किया इन्होंने पाँच पांचवा ब्राह्मण जो है अतः याज्ञ बल से द्वे भार्य बभुवतूहु दो पत्नियाँ हुई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 और इसी में अंत में पंद्रह के अंदर इन्होंने उसी तरह का उपदेश दिया है कि न इति न इति आत्मा ये जो आत्मा ये भी नहीं है ये भी नहीं है निषेध के रूप में कथन है इसको हम पीछे भी अभी देख चुके थे थोड़ा पहले ही अग्रियो नही गृहते अशी नहीं शीरियते असंगो नहीं सजे असितो प्यत न प्यतते न ऋष्यते अरे केन भी जानी आती थी वो अग्रीय है बंधन में नहीं आता इसलिए दुख रहित है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 बड़ा पूर्णमूर्ण है बोलते ही रहते हैं ओम पूर्नम पूर्नम पूर्नम तो ओम पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते तो परमात्मा को किया पूर्णम वह पूर्ण है दूर, दूर वाले को बोलते हैं परोक्ष को बोलते हैं वैसे तो परमात्मा निकट है हमारे अंदर भी है तो हम निकट में भी बोल सकते हैं लेकिन सीधे हमारे जात नहीं होता इसलिए उसको परोक्ष मानते हुए पूर्णम और इदम यह भी पूर्ण है इदम मतलब यह जगत ये जो कार्य जगत है ये जो निकट है जो हमें प्रत्यक्ष है ये भी पूर्ण है वह भी पूर्ण है यह भी पूर्ण है पूर्णम अधर्णम इदम वह भी पूर्ण है यह भी पूर्ण है।, है, है अब संसार को तो हम अपूर्ण मान करके चलते हैं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 पूर्णमदम पूर्णापूर्णम उदच्यते उस पूर्ण से ये पूर्ण निकला है उस पूर्ण परमात्मा की ये पूर्ण रचना है परिपूर्ण रचना है दोष रहित रचना है परमात्मा जैसे दोष या त्रुटि से रहित है ऐसे ही ये भी है उसमें जैसे परिपूर्णता है निपुणता है बिल्कुल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 है बस इससे अधिक नहीं हो सकता तो वो भी परिपूर्ण है ये भी परिपूर्ण है है है है है है है इसमें कोई है, कोई त्रुटि नहीं नहीं एरर है, नो एरर एरर जीरो नो जैसा हो सकता सकता परफेक्शन इसके अंदर पूर्ण पूर्ण ही पुर्ण को बना सकता है। तो पूर्णमद पुर्न आगे पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य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 लेकिन इसको दूसरे ढंग से हम कई तरह से इसको देख सकते हैं इस शब्द तो पूर्ण पूर्ण है पहले में था पूर्ण पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्ण से पूर्ण निकला तो भी पूर्ण ही बचा अब दूसरे ढंग से करेंगे पूर्ण से पूर्णम है इस पूर्ण के पूर्ण को लेकर के लेने वाला कौन है वो पूर्ण ही है परमात्मा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 तो ये संसार तो पूर्णता को छोड़ करके अपूर्णता में चला जाता है कारण में लेकिन वो पूर्ण वो तो फिर भी जो ही रहता पूर्णम एवा रह है पूर्णम एवं अवशिष्यते वो वहां पर जो ये एक और ढंग से व्याख्या है एक और व्याख्या इसके अंदर कि जिसने ये जान लिया पूर्णमद पूर्णम, पूर्णम पूर्णात् पूर्ण उदच्य थे अब उस पूर्ण के एवं परमात्मा के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 पुराणम वायुरम खम कौरव कौरव्यायणी कौर पुत्र कोई ऋषि हुए हैं उनका नाम है तो वो के, उनके हिसाब से खम क्या है वायुरम जिसमें वायु व्याप्त है वायु जिसमें फैली हुई है वो ये खम मतलब वो आकाश है ये आकाश की दृष्टि से कथन है सूक्ष्मता की दृष्टि से देखें तो आकाश सूक्ष्म है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 ये ओम कौन है ये वेद है ये जान है ज्ञानमय है ये ओम क्या है ज्ञानमय है ज्ञान का भंडार है और वेदे न एने यत यद वेदितव्य वेद एने ना यद वेदितव्य और जो कुछ भी जानना है जो जानने योग्य है वो इसी से जान लेते हैं ये ओम है ये ज्ञान रूप है और जो भी जानने योग्य है वो इसी से जान लिया जाता है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 जब समय पूरा हो गया तो देवताओं ने उनसे कहा प्रजापति से कहा, इति, हमारे लिए कुछ कुछ लिए कुछ कुछ कहिए, उपदेश उपदेश दीजिए। इस के ही तो हमने तपस्या की थी ब्रह्मचर्य का पालन किया था कुछ उपदेश दीजिए तो अक्षर उजापति तो ने बस एक अक्षर का उपदेश दे दिया द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 इंद्रियों का संयम करो तो इस पर बल के फिर कहते हैं ओम इति होवा चा हाँ ठीक कहा आपने। आपने। आपने मैं यही कहना चाहता था समझ समझ लिया है। आपने समझ लिया है? है है? कि आपको क्या करना है। अब दा से दाम्यता दाम्यता में भी द शब्द का है दमन का द शब्द है और द बोलते ही उनको कौन सी चीज नजर में आई जो उनको अपनी कमी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 इंत्रियों का संयम नहीं है आगे देवताओं के बाद में फिर मनुष्य पहुंचे अथा हैनुष्य ऊंचूतु नो प्रजापति आप हमारे को भी दीजिए उपदेश तो प्रजापति ने फिर वो एक अक्षरम उचा दी उनको भी द ही बोल दिया दिख तो, पूछा कि समझ लिया क्या उपदेश दे रहा हूं मैं मनुष्य ने कहा विद्या हाँ, हमने समझ लिया ये भी बुद्धिमान थे तो, तो क्या कहा तो तोह उचुर दत्ता इति न आती देव आपने हमारे को यह उपदेश दिया तो द की समानता से इन्होंने देखा कि भाई हमारे में कमी ये है ब्रह्मचर्य वास करते हुए आत्मनिरीक्षण किया था ये कमी है तो हमारे को यही कह रहे होंगे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 चूर ब्रवीतु नवानी थी आप भी हमारे लिए भी कहिए कुछ उपदेश तो प्रजापति समझ लिया आपने जान लिया है। तो ने कहा कि हाँ जान लिया है बोले क्या तो बोले दया दया करो ये जान लिया है दया करो क्योंकि असुर लोग थे अपने प्राण पोषण में तत्पर थे उसके लिए दूसरों पर, के साथ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 एक समस्या बहुत आती रहती है साधकों में ये तो अध्यात्म की दृष्टि से है देवलोग हैं उसमें तो बोले जी हम किसी को कष्ट नहीं देते हानि नहीं करते किसी की अर्थात दया रखते हैं हिंसा नहीं करते क्रूर नहीं होते किसी के प्रति ऐसा जीवन चीलिया यानी असुरत्व से राक्षसत्व से ऊपर आ चुका है वो व्यक्ति बोले दान पुण्य भी करते हैं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 मेरे को अभी भी संसार आकर्षित करता है विषय भोग मेरे को आकर्षित करते हैं मन में बार बार ऐसे विचार आते हैं बस यही बिंदु बन जाता है उसका जैसे ये कर लिया ही नहीं संसार का सबसे निकृष्ट व्यक्ति में बन गया हूं बुरा बुरा चिंतन करता रहता हूं मेरा समय इसमें जाता रहता है मैं इससे हटना चाहता हूँ ये तड़प तो ठीक है वे तड़प ये लेकिन ये देवत्व भी है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 तो ये ऐसी निकृष्ट बात नहीं है कि जिससे अपने आप को हम समझ लें कि हम तो बिल्कुल ही गए बीते हैं और पता नहीं इससे बुरा कुछ होता ही नहीं है ये तो इतने संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के होगा ही ये तो इसको हटाना इसीलिए तो जन्म लिया है हमने परमात्मा ने इसीलिए तो जन्म दिया है इन सबको साफ करना है तो चीजें दिखेंगी अंदर की गंदगी दिखेगी साफ करते चले जाएंगे तो सफाई करनी ही तो आए यहाँ पर क्या ऐसे शुद्ध बन करके आए कि बस सब कुछ शुद्ध रहे और कुछ करना ही नहीं है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 तदेत एव ऐसा दैवी वाक अनुबदती स्तन इतनुर दी दा दा दा दाम्यत दत्त दी तो तैवी वाक अनुबदती ये जो दैवी वाक है ये भी यही बोल रही है अब इसको द ही दिखाई दे रहा है सारा उपदेश दैवी वाक कौन सी जो कि या मनुषी, मनुकी, मनुकी, मनुखी, मनुखी की यहां मनुष्य मानुखी की मनुष्य की वाक नहीं है आकाश की वाणी है दैवी वाक होती है आकाशवाणी होती है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 ये तीन गुण आ गए तो कस तर गया बाकी सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी अब उसको सारी देवी देवीवाक में भी यही उपदेश दिखाई दे रहे है। जैसे परमात्मा भी यही उपदेश दे रहे हो देव भी सदा यही उपदेश दे रहे हैं, तो तदे तद एव ऐसा देवी वाक अनुभवती देवी वाक तनयित आकाश की गड़गड़ाहट ये यह भी यही बोल रही है क्या द दा दा दा दा दा दा। दाम्यत दत्त दयाध्वी तदे तत्म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 वादन ओ